श्री भगवान बोले तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली बाती कहूँगा जिसको जानकर तू दुखरुख संसार से मुक्त हो जाएगा यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा सब गोपनियों का राजा अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला धर्म धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है हे परंतप इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है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 संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ हे अर्जुन उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हे अर्जुन मुझ अधिष्ठाटा के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्वजगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है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 राक्षसी असुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं परंतु हे कुंती पुत्र प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए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 कृतु मैं ही हूँ यज्ञ मैं ही हूँ स्वदा मैं ही हूँ औषधि मैं ही हूँ मंत्र मैं हूँ ध्रुत मैं हूँ अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह मा, जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ प्राप्त होने योग्य परमधाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभ अशुभ का देखने वाला सबका वास्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थिति का आधार निदान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ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 वे पुरुष अपने पुण्यों के फल फलरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्चर्य आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग स्वयं मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ हे अर्जुन यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूछते हैं वे भी मुझको ही पूछते हैं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 हे अर्जुन तू जो कर्म करता है जो खाता है जो हवन करता है जो दान देता है और जो तप करता है वह सब मेरे अर्पण कर इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्मबंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा मैं सब भूतों में सम्भाव से व्यापक हूँ न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा ही भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है हे अर्जुन तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता हे अर्जुन स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप चांडाल आदि जो कोई भी हो वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं फिर इसमें कहना ही क्या है जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षी भक्तजन मेरी शरण होकर परमगति को प्राप्त होते हैं इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर मुझमें मन वाला हो मेरा भक्त मन मेरा पूजन करने वाला हो मुझको प्रणाम कर इस प्रकार आत्मा को मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण हो तू मुझको ही प्राप्त होगा